वहाँ बाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपास में बांधा जाना यह सारा समाचार सुनाया तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न सातिकी गद सांब सारण नंद उपनंद और भद्र आदि ने बारह अक्षणी सेना के साथ बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया जब बाणासुर ने देखा कि यदवंशियों की सेना नगर के उद्यान पर कोटों बुर्जों और सिंहद्वारों को तोड़ फोड़ रही है तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी बारह अक्षौणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदीश्वर पर सवार होकर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 सात्विकी भिड़ गए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सिद्ध चारण गंधर्व अप्सराएं, देवता ऋषि मुनि सिद्ध चारण गंधर्व अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुँचे भगवान श्री कृष्ण ने अपने सार्थधनुष के तीखी नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचरों भूत भेत प्रमथ गुहक डाकनी यात्रुधान बेताल विनायक प्रेतगण मातृगण पिशाच कुछ और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ खदेड़ी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भाती के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्रास्त्रों से शांत कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए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 बाणासुर की सेना का संहार करने लगे इधर प्रद्युम्न ने बाणों को बौछार से स्वामी कार्तिक को घायल कर दिया उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुष्मांड और कुपकर्ण को घायल कर दिया वे रणभूमि में गिर पड़े इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत हद देख बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही है तब उसे बड़ा क्रोध आया उसने चिढ़कर सात्यकी को छोड़ दिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा परीक्षित रणोन्मत्त बाणासुर ने अपने एक हजार हाथों से एक साथ ही 500 धनुष चढ़ा खींच एक एक पर दो दो बाढ़ चढ़ाए परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और सारथी रथ तथा घोड़ों को भी धराशाई कर दिया एवं शंख धनी की कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेरकर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई भगवान श्री कृष्ण ने इसी लिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे तब तक बाणसुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए तब उनका छोड़ा हुआ तीन सिर और तीन पैर वाला ज्वर दसों दिशाओं को जलाता हुआ था भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देख कर, उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ दिया अब वैष्णव और महेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से महेश्वर महे, ज्वर, ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे ज्वर ने कहा प्रभो आपकी शक्ति अनंत है आप ब्रह्मादि ईश्वरों के भी पर, परम पर महेश्वर हैं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 नवा तान शक्ति परेशवात् कवल ज्ञतिपत्तिस्थान संोध हेतु यद्रह्म ब्रह्मलिंग प्रशात कालो दीव कर्म जीवस्वभा द्रव्यम क्षेत्रम प्राण आत्मा विकारः तत्सघा तो बीजरोह प्रवाह तन्मा साषेधम प्रपद्ये नानाभालोपन्न देवान्धुन्लोकसेतुर्षि हंसून मगांसया वर्तमान जन्म तद्दे भारा भूमेह तपते हम ते तेज सा दुस्सहन सांतुपो दे प्रभु आपके शांत उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ भगवन देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है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 तब तक बाणासुर रस पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर आ पहुंचा। परीक्षित बाणासुर ने अपने हजार हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे अब वह अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणि भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी है तब वे छूरे के समान तीखी धार वाले चक्र से उसकी भुजाएँ काटने लगे मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियाँ काट रहा हो जब भक्त वस्त्र भगवान शंकर ने देखा कि वाणासुर की भुजाएँ कट रही हैं तब ये चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे भगवान शंकर ने कहा प्रभु आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर हैं शुद्ध हृदय महात्मागण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार निर्लीप स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं